विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास लोगों से बात करते हैं तो आज हम लोग सिद्धपुर में पहुंचे हैं जहां पर गजेंद्र बी शुक्ला जी है और उनसे हम बात करेंगे आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है और वो पेशे से प्रोफेसर हैं और बच्चों को पढ़ाते रहते हैं और काफ़ी जो है पीएचडी के बच्चों को भी हेल्प करते हैं उनके तीतीस में उनके फिर बहुत सारी चीज़ें वो करते रहते हैं तो उन्हीं से जानेंगे आप सभी की तरफ से गजेंद्र भी शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हाँ थैंक यू वेरी मच जी Uh, सर जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करने में अभी क्योंकि आप काफ़ी समय से जो है टीचिंग फील्ड में रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सिद्धपुर में जो भी काम हो रहे हैं हॉस्पिटल है या नर्सिंग कॉलेज है उसमें आपके विशेष योगदान रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप रेडियो के माध्यम से आपको पहली बार हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात के लोग तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए वैसे मैं एम ए साइंस हूँ एम सोशियोलॉजी भी किया है पीएचडी भी किया है और 46 सिक्स ईयर एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और 30 बुक्स मैंने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर लिखा है अभी सोशियोलॉजी के ऊपर भी बुक्स लिख रहा हूँ मैं सिद्धपुर नर्सिंग कॉलेज धारपुर पाटन नर्सिंग कॉलेज और सिद्धपुर की हंसाबा फिजियोथेरापी कॉलेज में अभी टीचिंग कर रहा हूँ 34 फोर मैंने साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की नवसारी की महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में टीचिंग किया है अभी सिद्धपुर मेरा नेटिव प्लेस है और सिद्धपुर से आबू रोड का है तो आपसे रमेश जी से मुलाकात हुई नान जी से भी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा है और हम भी उधर आपके रेडियो स्टेशन की मुलाकात लेने के लिए ज़रूर आएंगे और सुना भी है मैंने जब हमारा बड़ा लड़का डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला की वो जो इंटरव्यू वहाँ हुई थी तो उसी वक्त मैं हॉस्पिटल में बैठा था और सुन रहा था पूरा सुना था वो जो केस्टरनरी हुई थी और आपने जो कंडक्ट किया था सब प्रोग्राम वो मैंने और हॉस्पिटल के जो दूसरे कंपाउंडर हैं इतीश और रमेश वो वो उसका नाम भी है हाँ तो वो भी सुन रहे थे बहुत अच्छा लगा था और हम आपको हमारी कॉलेज में भी इनवाइट करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपको अच्छा लग रहा है रेडियो मधुबन आप भी सुनते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे रेडियो के माध्यम से हम लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं व्यक्तिगत रूप से भी और आपके निजी जीवन में जैसे कि आपने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में और जिस तरह से हम लोग सोशोलॉजी की बात करते हैं उसमें भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया है तो वर्तमान समय में जो हमारे युवा साथी हैं कई बार होता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके घर में ठीक है कि जैसे आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि भाई इसमें अच्छा करियर है इसमें ऐसा करना तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाता है और वो पढ़ते हैं लेकिन जहाँ हमारे राजस्थान के आसपास में जो आबू रोड है उसके आसपास में जो ट्राइबल बेल्ट हैं जहाँ पर बहुत आदिवासी लोग रहते हैं पहाड़ों में लोग रहते हैं तो उनके बच्चे जैसे कि आज पाँच किलोमीटर पे स्कूल तो बने हुए हैं स्कूल तो ज़रूर जाते हैं लेकिन दसवीं के बाद करें क्या ऐसा उनके मन में एक प्रश्न होता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए रमेश जी वैसे मैंने 1980 में साउथ गुजरात में जहां ये नब्दा डैम बना है वहां शिड्यूल ट्राइब्स के एरिया की मुलाकात ली है एक्चुअली स्टडी किया है सत्रह दिन मैंने मैं वहाँ रुका था और वहाँ की वो लोग की जो प्रॉब्लम्स है डैम बनने के पहले 1980 में तो जब माइग्रेट वो होने वाले थे उसका पूरा अभ्यास किया है उससे मैं मैं सोच सकता हूँ कि आबू रोड के नज़दीक में भी जो आपके आदिवासी भाई बहन है स्टूडेंट है उसको कैसे कंडक्ट किया चाहिए तो मेरा मानना है कि जो आश्रमशाला गुजरात में है वैसी आश्रमशाला राजस्थान में भी होगी और राजस्थान सरकार भी अच्छा काम कर रही है पढ़ाई के लिए तो नई नई आश्रमशालाएँ बनाई जानी चाहिए जैसे जिससे ये आदिवासी बच्चों को राजस्थान में भी सुविधा मिले और वो अच्छी तरह पढ़ भी सके तो ये तो आदिवासी लोग वो जो हमारे हिंदुस्तान के ओरिजिनल लोग हैं उनकी उ, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे वैसे नेशनल इंटीग्रेशन में तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वो जो शिड्यूल्ड कास्ट के लिए ये व्यवस्था होती थी तब एक जसपाल सिंह नाम का लड़का बैठा था फ्रॉम झारखंड तो उसने खड़ा हो के हमारे जो राष्ट्रपति पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बंधारण वो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली के भी प्रेसिडेंट थे उनको बताया कि शिड्यूल कास्ट के लिए आप सब प्रोविज़न करते हो तो हमारे आदिवासियों के लिए भी ऐसी प्रोविज़न होना चाहिए गांधी जी उस समय गांधी जी जिंदे थे तो उन्होंने ये बात सुनी और ठक्कर बापा गुजरात के लीडर थे गांधी जी के शिष्य थे उनकी उनकी निगरानी के लिए नीचे एक कमेटी बनाई गई और आदिवासी विकास की योजनाएं और ये प्रोविज़न भी बंडारण में उसी वजह से रखा गया और वैसे राजस्थान में भी ये हमारा राज तो राजस्थान में शुरू हुआ है नो में पंडित हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने राजस्थान से ही पंचायती राज का उद्घाटन किया था पंचायतीराज शब्द दिया था तो पंचायतीराज की भी ये एक ज़िम्मेदारी है कि राजस्थान में ये जो आदिवासी लोग है क्योंकि ये पंचायती राज हमारे रूरल एरिया में काम करता है तो उनकी ये बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों के व्यक्तिगत विकास के लिए पंचायती राज को भी आगे आना चाहिए सब व्यवस्था करनी चाहिए ऐसा मेरा मानना है रमेश जी बहुत ही अच्छी बात गजेंद्र सर आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें आज जो प्रविधान मिल रहा है कुछ योजनाएं बनती हैं लेकिन उस उस योजना तक हमें जो है यथार्थ रूप से पहुंचना होता है थोड़ा सा जानकारी लेना होता है पीछे पड़ना होता है क्योंकि आजकल जिस तरह का सिचुएशन है जनसंख्या बढ़ती जा रही है लोग बढ़ते जा रहे हैं तो हर जगह कहीं ना कहीं जो है योजनाओं का पूरा पालन या फिर पूरा लोगों को जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचने में मुश्किल होता है तो थोड़ा सा अलर्टनेस रखना है थोड़ा जानकारी लेना है तब जिन चीजों को हम लोग कर पाएंगे आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और एक मैं बात पूछना चाहूंगा जनरली हमारी युवा साथी जो है करियर को लेकर कुछ विशेष उनका एक चिंतन चलता है तो अपना करियर को कैसे वो फ्रेम करे युवा साथी उनके लिए कुछ खास बातें आप बताएं क्योंकि आप टीचिंग फील्ड से हैं तो बच्चों को गाइड करने में आपके शब्द बहुत काम आएंगे हमारा राज्य शास्त्र बोलता है कि आज का जो विद्यार्थी है वो नेक्स्ट दिन का वो नागरिक है सिटीजन है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई में ऐसी व्यवस्था तो अभी है फिर भी ऐसे कार्यक्रम आपके रेडियो के माध्यम से टीवी के माध्यम से जितने भी हो सके उसको कंडक्ट करना चाहिए उसको मोटिव अचीवमेंट मोटिवेशन बोलते हैं यूरोपियन कंट्री में भी ऐसी व्यवस्था है और मेरा मानना है मैंने बीएड भी किया है एमएड भी किया है तो पश्चिम में तो क्या है कि ये युवा धन को आगे बढ़ाने के लिए उनको उनकी प्रवास पर्यटन भी होता है कि जो हमारे नए प्रोजेक्ट है हमारी बहु हेतु की योजनाएं हैं है नदियों के ऊपर और फैक्ट्री है हमारी जो बड़ी बड़ी चित्रंजन लोकोमोटिव जैसी फैक्ट्री है तो वो छोटे बच्चों को बताना चाहिए युवाओं को बताना चाहिए कि उनको लगे कि मैं भी हमारे देश के लिए कुछ कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ ऐसा मेरा मानना है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि इंडियन जो पढ़ाने का पैटर्न है और फॉरेन में जो पढ़ाने का पैटर्न है उसमें क्या डिफरेंस है हमारे जो भारत में जो अभी पढ़ाई चल रही है वो ब्रिटिश समय में लॉर्ड मेकोले ने पद्धति दाखिल की थी इंग्लिश मीडियम की पद्धति वो जो क्लास में ही पढ़ाते हैं बाहर पर्यटन ज़्यादा नहीं ले जाते पहले मैं पोलिटिकल साइंस पढ़ाता था अभी नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज में सोशोलॉजी पढ़ाता हूँ मेडिकल सोशियोलॉजी तो मैं उनको पूछता हूँ को आपकी कॉलेज कोई ऐसा टूर वगैरह करती है तो टूर वगैरह नहीं होता है प्राथमिक सारा में भी मैं कई बार गया हूँ मैंने नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस में प्रोग्राम ऑफिसर का काम किया है करीबन बीस से बाईस गाँव में मैंने कैंप लगाए थे उनको भी मैं देखा था कि उनको भी ऐसे टूर वगैरह बहुत कम होता है दूर दूर के प्रदेश में ले जाना चाहिए पहाड़ी प्रदेश में हमारे मिज़ोरम है हमारा आसाम प्रदेश है हमारा केरला प्रदेश है दूर का वो जम्मू कश्मीर है वो बताना चाहिए तो एक्चुअली जो जोग्रफिकल जो जब बच्चा पढ़ता है कि ये हमारी ज्योग्राफी है ये हमारा मैप है तो मैप को एक्चुअली अनुभव करने के लिए उसको वहाँ ले जाना चाहिए अभी जो नागरिक शास्त्र हम हम पढ़ते हैं हमारे समाज विद्या में तो बच्चों को हम हमारी पार्ला पार्लियामेंट बताने के लिए ले जाना चाहिए राष्ट्रपति भवन बताने के लिए ले, ले ले जाना चाहिए और प्रधानमंत्री मंत्री जी का जो कार्यालय है वो भी बताना चाहिए वहाँ का दिल्ली का एरिया बताना चाहिए तो बच्चों को नागरिक शास्त्र सही अर्थ में क्या है वो बच्चों को मालूम हो सकता है वो जो पश्चिम के देश है वो सभी को प्राइमरी स्कूल से बच्चों को ऐसी बड़ी बड़ी टूर लगाते हैं तो उनको एचिवमेंट मोटिवेशन मिलता है कि मैं बड़ा हो के देश के लिए क्या कर सकता हूँ अमेरिका की एक प्रेसिडेंट हो गए जॉन कैनेडी, उन्होंने तो बोला था कि आस्क्स नॉट व्हाट योअर कंट्री कैन डू फॉर यू बट आस्कस वॉट यू कैन डू फॉर योर कंट्री तो हम बच्चा देश के लिए क्या कर सकता है वो सब उसको घुमाना चाहिए ऐसे क्लास में बिठा के पढ़ाओ तो वो तो अच्छी बात है मगर एक्चुअली जो अनुभव है वो अनुभव से ही बच्चा बड़ा होता है रविंद्रनाथ टैगोर की तो हम बात सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं एशिया भर में वो उनको पहला नोबेल पारित मिला था तो उनको क्यों मिला था वो बाहर की पढ़ाई किया था उन्होंने सब वो हिमालय की तरेटी में उस साउथ में बंगाल के वो नदी के किनारे हमारी गंगा नदी के किनारे बैठ के सब उन्होंने सब चिंतन किया था सब घूमे थे तो उनको सही ज्ञान मिला था इसलिए मैं मे, मेरा भी मानना है कि ये सब बच्चों को अनुभवजन्य ज्ञान मिलना जरूरी है जी सर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह से हम लोग जो शिक्षण पद्धति है जो एजुकेशन ट्रिक्स है वो सारी ही चीजें जो है एक क्लास में बैठ के पढ़ना होता है और हम लोग जैसे कि अभी सर ने बहुत अच्छी बात बताया कि होना क्या चाहिए कि आधा क्लास में बैठ के पढ़ना चाहिए और आधा घूम के सीखना चाहिए टूरिज्म जिसको कह सकते हैं पर्यटक रूप से हमें और जगह पे जाना है ले जाना है विद्यार्थियों को और फिर उसमें सीखना चाहिए तो ये चीज़ें जो है बहुत कम होती जा रही हैं और इन चीजों को कहीं ना कहीं हमें फिर से वापस इंक्लूड करना होगा हमारी शिक्षण पद्धति में तब जाके हम उन चीज़ों को कर पाएंगे रमेश जी और नारायण जी मुझे बहुत खुशी होती है आपके रेडियो को मिलकर और मेरी आपसे विनंती है और ये मेरे आपके रेडियो के कार्यक्रम से हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी जी उनको मेरा अगर ये मेरी रिक्वेस्ट पहुंच जाए कि बच्चों के लिए आ, आपकी तो वेबसाइट चलती है कि कुछ कोई सुझाव हो कंप्लेन हो तो कर सकते हैं तो मैं वेबसाइट नहीं मगर ये रेडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को विनती करता हूं कई सालों से मैंने सोचा है कि हमारे देश के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी टूर भारत सरकार की सहायता स... से होनी चाहिए सरकार कई सब्सिडी देती है कई उद्योगों को प्रोत्साहन देती है तो ये तो बच्चा है वो ही हिंदुस्तान है भविष्य का तो उसके लिए भारत सरकार सभी राज्यों को सभी स्कूलों को और सभी संस्थाओं को जो सहायक संस्था उनको ऐसे ग्रांट दे तो ये अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है और ये अभी तक किसी ने नहीं सुझाया है मेरा मानना है मैं छैतालीस साल से शिक्षण का काम करता हूं और अभी भी आज की तारीख भी मैं यही करता हूं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी के पास आपके रेडियो के माध्यम से पहुंचे कि पूरी सहायता से ये प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहिए कि बच्चों को घुमाओ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को और रेडियो लिसनर्स को ये बात समझ में आ रहा होगा और मैं चाहूंगा कि इस चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट करें और थोड़ा सा आगे बढ़े तो बच्चों लोगों को जो है ज्यादा से ज़्यादा पर्यटक रूप से शिक्षण देने की कोशिश करे जिससे वो बच्चे में जो है काफी उनकी जो डेवलपमेंट है बुद्धि का स्तर सोचने का स्तर वो बदलता जाएगा और काफी कुछ सीखेगा तो आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं आप सुन रहे हैं रीड मॉट फम सुनते रहो मुस्करा आते रहो I'm stuck in the middle.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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में गजेंद्र भी शुक्ला जी से हमारी बातचीत हो रही है और एक प्रोफेसर है अभी भी बच्चों को पढ़ाते हैं काफ़ी जगह उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है और तीतीस के बच्चों को हेल्प करते हैं पीएचडी के लिए भी हेल्प करते हैं और पैसिफिक यूनिवर्सिटी में इनके कुछ बच्चे जो है अभी तैयार हो रहे हैं और पी एच कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं गजेंद्र जी से यह जानना चाहूँगा सिद्धपुर में आप कब से हैं और सिद्धपुर की जो विशेषता है वो थोड़ा सा बताइए वैसे हमारा सिद्धपुर का रिश्ता राजस्थान से बहुत पुराना है करीबन एक हज़ार साल के पहले वो पाटन का पूरे गुजरात का राजा मुरराज सोलंकी के हाथों से उनके मामा की हत्या हो गई और उसके प्रायश्चित के लिए उन्होंने कई ब्राह्मण लोगों को पूछा ज्योतिषकारों को पूछा तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में एक हुड़ा जोशी नामक जोशी रहता है उनको जाके मिलिए तो वो राजस्थान में गए और हुड़ा जोशी को मिलिए मुर्राज सोलंकी उनके प्रधानमंत्री और सिपाही वगैरह तो पहले तो ने खुद की ऐसी पहचान नहीं बताई फिर भी वो हुड़ा जोशी तो एक गांव में रहते थे ढोर वगैरह चराते थे और दोपहर को आके बैठे तब उन्होंने वो राजा ने देख ऐसा ऐसा आदमी है ये ज्योतिषकार कैसे हो सकता है मगर वो होड़ा जोशी तो बैठे वो जमीन के ऊपर कुछ वो उन्होंने वो ग्रह बताए बनाए और बोला कि उन्होंने सामने से बोला कि आप गुजरात के राजा मुराद सोलंकी है और मामा की हत्या के लिए कुछ प्रायश्चित के लिए आए हैं तब राजा ने सोचा कि हाँ ये जोशी जोशी है बड़ा जोशी है उन्होंने बताया कि सिद्धपुर उस समय सीस्थल नाम था कि सीस्थल सीस्थल के किनारे एक महादेव जी का ऐसा मंदिर बनाओ जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो तो 11 मंजिले का एक रुद्रमाल बना और उसके वो अभी भी उसके एक दो मंजिले तो टूटे हालत में है क्योंकि वो बाहर से मुस्लिम वगैरह आक्रमण हुए और रुद्रमार्ग टूटा गया फिर भी आ, आज सिद्धपुर जो सिदराज जयसी मूलराज सोलंकी के पौत्रों में से आगे पीढ़ी में से लास्ट वो हो, हो गए राजा हो गए उन उनके नाम से सिद्धपुर बना है और आज भी कई लोग रुद्रमहालय को देखने के लिए आते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मातृ गया जो माँ दादी माँ एक्सपायर हो जाती है तो उसकी क्रिया के लिए उस मातृ का बिंदु सरोवर भी सिद्धपुर में ही है वैसे पितृगया के पितृश्राद्ध के लिए पुष्कर सरोवर आपके राजस्थान में है और काशी और अलाहाबाद में क्रिया होती है मैं खुद भी गया हूँ मैं मेरे पिताजी के लिए जो पितृगया करने के लिए पुष्कर भी राजस्थान में भी आया था और उत्तर प्रदेश में ये काशी में और अलाहाबाद भी गया था और गया जी वो जो बिहार में है वहाँ भी गया था तो ये सिद्धपुर मातृ गया के लिए प्रसिद्ध है जी गजेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सिद्धपुर किसके लिए प्रसिद्ध है और बिंदु सरोवर यहाँ पर है तो ये अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है सिद्धपुर की बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से गजेंद्र जी से हम लोग उनके अनुभव के कुछ खास बातें सुन रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अपने जीवन में काफी कुछ करना चाहते हैं और कभी कभी असफल होते हैं तो ऐसे में फिर से हम लोग कैसे रिगेन करें कैसे फिर खड़े होकर हम अपना कार्य को करें इसके बारे में आप अपना अनुभव सुनाइए आज के युवा धन के लिए पढ़ाई तो बच्चों बहुत अच्छी करते हैं मगर उनको रोजगारी की समस्या कई बच्चों को कई युवाओं को युवतियों को ऐसे फेस करनी पड़ती है तो मेरी एक आपको सुझाव है रिक्वेस्ट है कि ऐसी समस्या तो स्वामी विवेकानंद के समय में भी थी स्वामी विवेकानंद बी में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट बंगाल में आए थे पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया उनको पहचानती थी मगर उसी समय उनको भी ये, ये समस्या का सामना करना पड़ता पड़ा था विदेश की अगर बात बोले तो आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक को भी उनको पढ़ाई के बाद बी फिजिक्स के बाद उनको भी नौकरी नहीं मिलती थी तो उनको भी ऐसे एक ऑर्डिनरी क्लार्क की हैसियत से काम करना पड़ा था फिर उन्होंने जो थीसिस बनाई और दुनिया भर में नाम मशहूर हो गए हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हो गए गुजरा वो गुजरात से थे मोरारजी देसाई तो मोरारजी देसाई जो प, हमारे प्राइम मिनिस्टर बने उसके पहले की बात बोले तो वो भी एक रेवन्यू खाता में एक सामान्य क्लाक के हिस्से से उन्होंने काम शुरू किया था फिर उन्होंने आगे जाके डिपार्टमेंटल परीक्षा दिया और कलेक्टर बने थे और उससे आगे जाके वो महाराष्ट्र में वो बृहद मुंबई राज्य था उस समय वो चीफ मिनिस्टर बने थे फिर भारत सरकार में नाना मंत्री बने नायब वड़ा प्रधान बने और प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ एटी वन वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो जो मेहनत करता है वो ज़िंदगी में कहीं न कहीं तो मिल ही जाता है उसको उस हरेक आदमी को हरेक बहु युवतियों यू, को ये समस्या तो फेस करनी ही पड़ती है जो भारत में हो या विदेश में हो तो हिम्मत रखनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए मेहनत से ही नसीब बदलता है ऐसा मेरा मानना है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आज जो कार्यक्रम सुन रहे हैं अभी उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये जीवन का एक सिस्टम है कि जहां पर हम लोग मेहनत करते हैं फल आज नहीं तो कल मिलता है इसलिए कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कभी हम असफल हो जाते हैं तो निराश होकर बैठ नहीं जाना है हमें कंटिन्यू मेहनत करना है और जिस दिन हम लोग अच्छी तरह से मेहनत करना शुरू कर देते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो फल तो निश्चित मिलता ही बहुत ही अच्छी बात है अभी हमने सुना आइए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति एक आदर्श बनता है हमारे जीवन में मोटिवेट करने के लिए तो आपके जीवन में आपके आदर्श कौन हैं वैसे पढ़ाई में मेरा विषय मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस राज्य नीति शास्त्र था इसलिए मेरा आदर्श कौटिल्य उर्फ चाणक्य वो भारत में जो तक्षशिला विद्यापीठ में प्रोफेसर थे वो पहले मेरे आदर्श है उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गुजरात से थे और पूरे भारत में देश की एकता के लिए इंटीग्रेशन के लिए उन्होंने पाँच सौ बास फाइव हंड्रेड जैसे र, राज्यों को मिला के एक भारत देश बनाया तो वो भी मेरे लिए एक आदर्श ये दोनों मेरे लिए आदर्श है समाजशास्त्र वैसे सोशियोलॉजी भी मैंने डबल एमए किया है सोशियोलॉजी में मैं भी मेरे तो अभी प्रोफेसर डीबी देसाई अभी जिंदा ही हैं मेरे पीएचडी गाइड हैं डॉक्टर घनश्याम शाह वो तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे पूरे दुनिया दुनिया के कई देशों में उन्होंने रिसर्च किया है तो ये भी आदर्श है नवे जो है उनको मेरा सुझाव है कि ये जो युग है संशोधन का रिसर्च का युग है कई हम सोचते हैं कि पश्चिम के देश क्यों आगे है तो वो कई न कई रिसर्च करते ही रहते हैं और हमारा पड़ोसी देश है चाइना है तो चाइना भी कई रिसर्च करता रहता है अभी आगे जिंदगी में जीवन में बढ़ना है तो संशोधन में काम करना चाहिए और उनका जो कंक्लूज़न मिलता है वो उसको पब्लिश भी करना चाहिए और हमारे अखबारों में भी कहीं न कहीं आते ही रहती है रिसर्च की भारत की रिसर्च और विदेशों की रिसर्च जो समाज को बनाती है देश को बनाती है थैंक यू वेरी मच गजेंद्र जी की सारी बातें जो है एक अनुभवी व्यक्ति जब बात करता है तो वो कहीं न कहीं हमारे दिल तक पहुंचती है तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया थैंक यू सो मच हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जाते जाते मैं कहूँगा एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो बहुत आपको पसंद आता है उसकी एक लाइन गुनगुना दीजिए ये मेरे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी जो हुए है उनकी जरा याद करो कुर्बानी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आज का इस कार्यक्रम में काफी कुछ सीखने को मिला है तो चलिए आप सभी खुश रहें मस्त रहें इसी के साथ मुझे और गजेंद्र बी शुक्ला जी को दीजिए इजाजत नमस्कार सलाम खम्मा सा सुनते रहो मुस्करा आते रहो मुशहद